प्रसिद्ध ये दर्शन संपूर्ण वैदिक धर्मावलंबियों के द्वारा मान्य है एक और तो इसे रचयिता भगवान व्यास और दूसरी ओर श्रुतियों से सात्पर्य का निर्णय तीसरी ओर अद्वितीय ब्राह्मत्र का निरुचार चौथी तो बात यह कि शरीर सात गाणपत्य सौर वैष्णव सबके द्वारा व्याख्यात व्याख्या की है और वैष्णव में वल्लभ, रामान और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से बलदेव विद्याभूषण रामानंदियों में भी इसकी व्याख्या है आनंद भाष के नाम पे प्रक है एक एक विद्वान जो शंकराचार्य के और नाम पे तो अभी नहीं लिया मैंने शंकराचार्य भगवान के अनुयायियों ने और शंकराचार्य ने जो इसका इस टीका लिखी उसकी संख्या कोई पचास से लगभग पहुंचती है शंकराचार्य पथ जैसे शंकराचार्य पर भामती भि पर कल्पतरु कल्पतरु पर परमल उधर रचना प्रभा न्याय निर्णय पंचपादिका और फिर एक एक अलग पंचपादिका पर विवरण विवरण पर विवरण रहस्य तत्व विवेचन विवरण दीपन ऐसे करके ना नारायण सभी तो संप्रदायों में श्री के संप्रदाय में उनके भाष्य भाष्यपथ भाव भावक्रकाशिका श्रुप प्रकाशिका, प्रकाशिका आदि टीका श्री अनुभा श्री वल्लभाचार्य महाराज का उस पर रश्मि आदि अनेक टीकाएं हैं निम्बारकाचार्य का तौसुभ है फिर कौस्तु तुस्तुभ प्रभा है फिर तौसुभ प्रभा वृत्ति है फिर श्रीनिवासाचार्य की है मानस प्रत्येक संप्रदाय में ये अत्यंत समादृत ग्रंथ है कई में श्रीकंठ भाष्य है श्रीकर भाष्य है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 कि हम ये नहीं देखते हैं कि बच्चा कौन है इस पर हम बिल्कुल जोर नहीं देते हैं कि बोलने वाला कौन है और किस भाषा में बोला इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं यहां तक कि भाषा खुद है कि अशुद्ध है इस पर भी ध्यान नहीं देते हमारे पास अशुद्ध भाषा को तो भी शुद्ध बनाने की सरकीब है मे हम वो व्याकरण जानते हैं जिसमें अशुद्धि को शुद्ध करने की क्षमता देखते हम ये हैं कि जो बात बताई गई इसमें वस्तु वो सर्वोत्तर है कि नहीं तो वस्तु की प्रधानता से निर्णय होता है वसन या दत्ता की प्रधानता से नहीं है अब यदि ऐसी किसी वस्तु का प्रतिपादन होता है, जिसको हम नाच से सुन सकते हैं कि चमेली की गंध है कि गुलाब की यदि हम जीव से चख सकते हैं कि खट्टा है कि मीठा यदि हम आस से देख सकते हैं कि लाल है कि पीला यदि हम स्वचा से छू सकते हैं कि कठोर है कि कोमल तो और यदि हम कान से सुन सकते हैं कि गाली दे रहा गाली है कि है। तब तो हमारी इन्हीं इंद्रियों के द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो जाता किसी वचन पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं होती होते तो बस का जो निरूपण करना है वो तो है ब्रह्म ब्रह्म वस्तु का निरूपण करना है आप ब्रह्म शब्द का जानते हैं निरपिषा है बृहत बृहत बृहत तो जानते हैं ना बृहत माने बड़ा और बृहत् कोई भी संकोचक नहीं है माने बृहत शब्द के अर्थ को करने वाला कोई भी निमित्त नहीं है इसलिए अंतर का बड़ा बाहर का बड़ा यह तस्ता ऊपर का बड़ा कि नीचे का बड़ा यह प्रश्न नहीं उठता माने देश से परिच्छि होने वाले बृहद का विवेक नहीं है ये बरस लाश बरस अरग दरस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 पहले देखना पड़ता है कि जिस वस्तु को तो देखना है और जिस वस्तु से हम देख रहे हैं उसमें उस वस्तु उस को तो देखने की योग्यता भी है कि नहीं है अब आप देखो दुनिया का कोई भी व्यक्ति और किसी भी समय में यदि ये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 तो आप झूठा अभिमान मत करना एक ऐसी वस्तु है जिसमें काल की कलना नहीं है एक वस्तु निश्चित होती है परंतु उस काल के साथ धारा के रूप में बहती रहती है एक वस्तु भरपूर होती है परंतु देश के साथ होकर देश के निर्देश में अपनी घातकता को कायम रखती है एक वस्तु ऐसी होती है जो कार्य में कारण के रूप से अनुसूचित होती है परंतु कार्य के त्रागधाव से उपलक्षित काल की अनेकता में एक रूप से रहने वाला अंतरदेश और दहे देश के भेद को स्वीकार न करने वाला जिसमें कारणत्व भी नहीं वो बीज नहीं है बीज बहिर होता है बीज में से अंकुर निकलता है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 ये वेदांतियों का कहना है तो अथाशय ब्रह्म जी की आशा इसमें अर्थ शब्द का अर्थ यही है अथ माने इसके बाद और अतह माने जिसपे परिच्छि वस्तु से तृप्ति नहीं हुई जो परिच्छिता जन्य अनर्थ की निवृत्ति के लिए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 प्रश्न छाया गया भवति जिस एक विज्ञाते सर्व विज्ञातमती जाने पर सर्व का विज्ञान हो जाता है तो उस ब्रह्म का निरूपण इस ग्रंथ में है और उस ब्रह्म वस्तु का साक्षात्कार घरण के द्वारा रचना के द्वारा अथवा नेत्र के द्वारा के द्वारा अथवा संस्कारानुबुद्ध मन के द्वारा अथवा श्रोत्र के द्वारा उस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार नहीं हो सकता इसके लिए नावेदिंद मनुष्य समृहता जिसने वेद का स्वाध्याय नहीं किया माने जिसने वेद द्वारा श्रुति मंत्रों के द्वारा ब्रह्म का विचार नहीं किया वो उस बृहत नावेदिन मनुष्य में बृहत है ना बृहस्वाद ब्रह्मस्व ब्रह्म को ब्रह्म क्यों कहते हैं बृहत होने के कारण तो जब पहले देखो कहीं ना कहीं तुमने सुना होगा ब्रह्म के बारे में एक ब्रह्म वस्तु होती है वो ब्रह्म वस्तु कैसी होती है का परिच्छेद सामान्य के अच्कता भाव से उपलक्षित होती है तो भाई, देखो कैसा है उसके बारे में जानने की कोशिश करें आप बात सीधी सीधी सुनावेंगे बहुत मुश्किल करके नहीं सुना तो ये जो आप देखो ब्रह्म तो श्रुति का कहना है कि नेह नानास्त कि नाना नहीं है नानात्व नहीं है के नहीं है एक बार अयम आत्मा ब्रह्म ये आत्मा ब्रह्म है देखो क्या दुस्ती हो गई जो अपने से अन्य रूप में दिखाई पड़ रहा है सो तो नहीं है मृत्यु समृत जो यह नाने वश्यसी यदि आत्मा परिच्छिन्न से सा करके रहेगा तो परिच्छ की मृत्यु में अपनी मृत्यु मानेगा और जन्म मरण के चक्र से नहीं छूटेगा मृत्यु जय नेह नाना चिंतन का निषेध करती है श्रुते और अयम आत्मा ब्रह्म इस आत्मा को ब्रह्म बताती है श्रुति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 आजकल तो लोग हैं ना। तो पहले जो बात नहीं कही गई हो वो जब तक नहीं कहेंगे तब तक, तक वो स्रामाणिक ही नहीं हो गए उसका आदर ही सब होगा जब कोई नई बात ढूंढ के ले आए तो पी होने के लिए या डी होने के लिए कोई ना कोई नई बात कहना जरूरी होता है तो बादराय व्यास और श्री कृष्णद्वीपायन व्यास ये एक हैं कि दो हैं ये खोज की गई हो तो ब्रह्मसूत्र बादरायण व्यास की रचना है कि श्री कृष्णद्वीपायन की है तो हमारे इतिहास पुराण प्राचीन ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्णद्वैपायन और बादरायण ये दोनों व्यास एक ही हैं। और ये द्वापरांत नहीं हुए और इन्होंने ये जो ग्रंथ रचा है ये पुत्र क्यों है श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने बताया कि जैसे बहुत से फूलों की एक माला गुंथनी होती है तो तूत एक होता है और उसमें फूल अनेक होते हैं मणि अनेक और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 सूचना सूत्र जो किसी वस्तु के अर्थ को सूचित करे उसको सूत्र कहते हैं तो ये जब किसी वस्तु को हम ढूंढने लगते हैं ना तो कहते हैं भाई सूत्र मिल गया है तो ना? इस समाचार का सूत्र मिल गया इस चोरी का सूत्र मिल, मिल गया ऐसा भी बोलते हैं तो पैसा कहाँ रखा है इसका भी सूत्र मिल गया सूत्र तो तो माने सूचक और ये बहुत थोड़े अक्षरों में अल्पाक्षरम असंदिग्धम तारवध विश्वम अस्तोभम अनवर पुत्रम पुत्र वेदो वेदो हो सूत्र किस्तो कैसे कि जिसमें अक्षर थोड़े हो और संदिग्ध न हो और तारयुक्त हो और पूर्जा पर की ठीक ठीक परीक्षा करके कहा गया हो और उसको तो तो तो तो तो तो कोई का और निर्देश हो रहे उसको बोलते हैं सूत्र अल्पाक्षरम असंघम कारवध विश्वतो मुखम अश्भम अनल सूत्र बोलते हैं सूत्र अच्छा अब ये सूत्र काहे का? का ब्रह्म सूत्र है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 तो ये जो है ये व्यंजनों में से कौन सा अक्षर है इसकी गिनती करके बताते थे तो क च है ना ये पांच का चौगुना बीस हो गया ना और कतना अक्षर हुआ बैसे गिनते थे हो अच्छा और र है द दा से बा है उसको गो वो कितना हुआ तो सौ तक पच्चीस हुए सक पचीस हुए और यह छब्बीस और रताइस तो सताइस और तेईस कितने हो गए पचास हो गए अब देखो आगे क्या है बोले सौ आठ होता और आठ ये हो गया पैंसी हो गया कौन सा और है इसको जोड़ दो कितने अक्षर हुए तुम एक सौ आठ है ना एक सौ ऐसे जोड़ के बता दो ये आप लोगों लो को तो महात्मा लोग बैठे बैठे है।, है ना महा, ये महात्माओं का मनोराज्य है बोला ये महात्माओं का मनोराज्य है अच्छा अब आप तो एक बात है बताता हूं जितने अच्छे अब जैसे सीता राम तो केवल राम एक सवाठ नहीं होगा हो जब सीता राम को जोड़ोगे तो बिल्कुल इसी नियमानुसार वह एक सवाठ हो जाएगा हाँ उसमें स ई त आना र इसने अच्छा जोड़ने पड़ेंगे स्वर भर दोनों एक सौ और राधिका कृष्ण दोनों को तो जोड़ोगे तब एक सौ आठ हो जाएगा राधिका कृष्ण दोनों से जोड़ो से एक सौ और सीता राम दोनों से जोड़ो तो एक सौ आठ तो और ब्रह्म अकेले तो तो एक सौ आठ तो है। <laughs> अच्छा ये ये आपको केवल दुवेद के लिए बनाया है बोला इसमें ये महात्मा तो जब एकांत में बैठते हैं तो उनका दिमाग ऐसे काम करता है ऐसा एक दूसरा नमूना सुन लो तो दूसरा नमूना ये है ये जैसे आपका ब्रह्म शब्द है इसमें से हू अपनी जगह से उठा के के बाद और के पहले रख दो के बाद अगर स आ जाएगा तो व और हा, हलंत है ना और स भी हलंत है और उसके बाद क्या है र है, तो और ह दोनों आधे आधे जब एक में मिल जाएंगे तो हो जाएगा भ और रा से रहेगा ही और म अपनी जगह पर ज्यो हैं तो क्या हो जाएगा भ्रम हो जाएगा भ्रम ब्रह्म शब्द जो है वो माँ के पहले वाले हाथ उठा के और वह के बीच में रखते ही ब्रह्म की जगह ब्रह्म हो जाएगा तो अब ये है ब्रह्म शब्द जो है ना ब्रह्म ब्रह्मपुत्र अच्छा अब इसके संबंध में और बात आप सकता अथा तो ब्रह्म जी के तो शंकर संप्रदाय में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 आ, कोई पूर्ण प्रज्ञ दर्शन बोलते हैं इसको तो, मध्वाचार्य महाराज इसका नाम पूर्ण दर्शन बोलते हैं जिसकी प्रज्ञा परिपूर्ण हो गई है जिसके बाद के विकास का दूसरा कोई नहीं रह जाता जिसमिन दिगंब विज्ञात जिस जिसका विज्ञान होने पर सबका विज्ञान हो जाता है वो ये पूर्णस्त्र पूर्ण प्रज्ञ, प्रज्ञ दर्शन है अब इसके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 फल पर विचार करने के लिए चौथा अध्याय है तो एक ग्रंथ में चार तो अध्याय हैं और फिर एक अध्याय में चार चार पाद है सोलह तो हो गया ना अच्छा और शंकर मतानुसार एक सौ इक्यानबे अधिकरण है इसमें और पांच सचपन सूत्र हैं। ये ग्रंथ का शरीर है मिला के पांच सौ तो पचपन सूत्र इसमें और सूत्र का तात्पर्य कर निर्णय करने के लिए ऐसी-ऐसी संकेत हैं अब आपको एक नमूना सुना जिज्ञासा से ग्रंथ प्रारंभ हुआ और अनावृत्ति से समाप्त हुआ माने पहला सूत्र या खासो ब्रह्म जिज्ञासा और आखिरी सूत्र क्या है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 पूर्ण होता है धर्म-धर्म होता है, है? उसके चक्र से छुटकारा मिल जाए यह तो है ग्रंथ का फल और यह फल प्राप्त करने के लिए यह फल प्राप्त करने के लिए उपाय क्या है बोले जिज्ञासा तो इसका अर्थ हुआ कि इस चीज को तुम जानो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 उसके मरने पर बिछुड़ने पर नष्ट होने पर बड़ा कष्ट होता है अब यह कष्ट जो है उस वस्तु में से निकल करके हमारे भीतर आता है वस्तु के साथ वस्तु का जो छूटना है छूटना रूप क्रिया है उसमें से निकल के आता है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 स्वप्न में दुख होता है स्वप्न में दुख होता है जागृत में दुख होता है इसका मतलब यह हुआ कि दुख भीतर नहीं है दुख बाहर से आया हुआ है और वो अधिक से अधिक स्वप्ना अवस्था तक जा सकता है सुसुप्ति तो में नहीं रह सकता लेकिन सुख के बारे में यह साफ मालूम पड़ता है कि वो भीतर से आया हुआ है वो भीतर से आया हुआ है सुख समस्या मनोरूषा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 ये आवश्यक है अर्थात एक और बात है ये बताते हैं ज्ञान होना चाहिए वैसे जिज्ञासा शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो अभी अभ्यास भाष आपको तो सुनाने है नहीं। आज नहीं कल सही आज तो मंगला चरण अल्पारंभा क्षेम करा तो जो काम थोड़े थोड़े करके किया जाता है वो कल्याणकारी होता है बहुत जल्दी में करने से तो काम है अब एक देखो प्रश्न ये ये घड़ी को यहां से वहां उठाकर रखना हो तो हम रख सकते हैं लेकिन हम जो चाहें सो इच्छा नहीं करते आप विचार करके देखो इच्छा कृप साध्य नहीं है मेरे तो नहीं हम अगले दिन में ये इच्छा करेंगे कि हम यहां से निकल के बाहर जाएंगे तो है ना ये सब तो इस समय तुम्हारे मन में इच्छा है सो बोल रहे हो अगले मिनट में बाहर जाने की इच्छा है उससे तो तुम वाणी से अभिव्यक्ति दे रहे हो इच्छा जो है वो निकलने पर तब मालूम पड़ती है इच्छा कृपी साध्य नहीं है कर्ता के अधीन नहीं है जब हो लेती है सब मालूम पड़ते हैं तो बोले हम जान की इच्छा करते हैं जिज्ञासा कर्तव्य बोले जिज्ञासा कर्तव्य है तो गलत है तो क्यों गलत है इच्छा तो कर्ता से अधीन नहीं है हम तो जो चाहे सो इच्छा कर सकते हैं तो नहीं इच्छा चाहे जो हो जाते हैं सादे काम की बात बना देते हैं इसके इसी से मन में इच्छा होना न पाप है न पुण्य है यदि उस इच्छा के अनुसार कर्म करोगे तो वो कर्म अगर विहित होगा तो पुण्य होगा और निशुद्ध होगा हो तो पाप होगा तो कैसे स्तम कर्म करने न करने में समर्थ हो इच्छा हुई घड़ी उठा लो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 कि हमारे मन में तो गलत गलत इच्छाएं हुआ करती हैं उनको कैसे मिटाएं? मिटा तो, तो बुद्धि से समर्थन मत दो बुद्धि से उस इच्छा को उसी मत समझो और दूसरे उसको तो कर्म सर्यंत्र मत ले जा तो बुद्धि और कर्म इन दोनों पातों के बीच में रह करके वो इच्छा पिछ जाएगी समाप्त तो हो जाएगी अच्छा अगर आपका यह दावा हो कि हमारे मन में जो इच्छा आएगी शो करेंगे तो आपके मन में जो इच्छा आवे सो बोल के बता दो है ना अकलमंदी का का काम नहीं करोगे है ना ये जितने नेता होते हैं मंत्री होते हैं बड़े आदमी होते हैं है ना इनको ये विवेक होता है कि क्या बोलेंगे ये नहीं कि जो मन में आया सो तो बोल दे ऐसा नहीं करते वो सोचते हैं कि हम बोलेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर हमारे व्यापार करके क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा बोल के तो बोलते हैं ना सोच के तो बोलते हैं ना तो एक तो इच्छा मात्र का बुद्धि से समर्थन मत करो और दूसरे जो मन में आए सो करो है तो ना मन में आए कि आदमी को पकड़ के गिरा दो तो गिरा दो दे अकल से जो करना पड़ेगा ना इच्छा से कार्यान्वित तत् करते हैं जब वो उचित होती है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 तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अब ब्रह्म जिज्ञासा है ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ यहां जिज्ञासा पद से लक्षित विचार है विचार जिज्ञासा पद का अर्थ जिज्ञासा नहीं है ब्रह्म विचार कर्तव्य ब्रह्म विचार ब्रह्म विचार करना पड़ेगा विचार बुद्धि से बुद्धि से विचार किया जाता है अब विचार करना चाहेगा बोले ब्रह्म का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 खोज तो करने वाले तो करने से मानते नहीं है उनके ऊपर तो कोई रुकावट नहीं है असल में ये धर्म धर्म से देहोत्पत्ति का प्रसंग और देह से धर्म धर्मोत्पत्ति का प्रसंग हेतु संसारे मत ये हेतु फलादेश तो तो जो है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 वो महाराज अरे बिल्कुल क्या बोलते हैं अनुबम हाँ ये अनुबम है अनुबम क्या है ज्ञान से अज्ञान की ही निवृत्ति होती है निवृत्ति नहीं होती किसी भी चीज का ज्ञान उस चीज को नहीं मिटाता है जब भी वो चीज झूठी हो तो उस चीज को जानने से मिटेगी और चीज सच्ची हो तो जानने से नहीं मिटेगी ये ब्रह्म ज्ञान को ऐसा अनिवार्य ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मास्त्र नारायण इस ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञान से होने पर सुखी पना दुखी पना रागी पना द्वेषी पना पापीपना सुखी सुखीपना दुखी पना है लोकवत्व पुनर्जन्म पुनर्गन्मत्व ये सारे से सारे निवृत्त हो जाते हैं तो जब ये सारे के सारे अज्ञान सिद्ध न होते तो केवल ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त क्यों होते ब्रह्म ज्ञान से इनको निवर्श बचा नहीं ए? ब्रह्म ज्ञान से इनको निदर्श या नहीं इनकी वस्तु रूपता का विरोध है अच्छा अब ये प्रसंग फिर आपको तो कल सुना तो मैंने भगवान जी ने मुझे कहा है कि जो कुछ भी हो वो सब भगवान का ही है और मैं भी करूंगा ये सब भगवान के लिए ही करूंगा बहुत प्रगत संजोया हुआ और मैं भी मैं भी भगवान के लिए ही करूंगा जय हो भगवान की जय हो अशुभारा चेनोतिशुभ सत स्मृति यदता तमंगल परण्वाक संश्रया मर्तना